जिज्ञासा एक संत जी की कृपा एवं आज्ञा से मैंने अग्नि पुराणोक्त एकाक्षर बीज मंत्र का पिछले चार वर्षों में लगभग तीस लाख जप किया मुझे अभी तक मंत्रानुभूति क्यों नहीं हो रही समाधान यदि ऐसी बात है तो कहीं ना कहीं दोष मानना ही पड़ेगा या तो मंत्रानुष्ठान विधि में कोई त्रुटि है अथवा परम्परा से मंत्र सिद्ध नहीं है कभी कभी साधक का व्यक्तिगत प्रतिबंध भी होता है किसी के जीवन में कितना प्रतिबंध है यह समझना बहुत कठिन है जैसे पृथ्वी के अंदर पानी तो है परंतु प्रतिबंध कितना है 50 फीट है 100 फीट है या 300 फीट है कहीं 50 फीट में ही पानी निकल आता है कहीं 300 फीट खोदने पर भी नहीं निकलता प्रतिबंध जितना अधिक है उतना ही अधिक बल लगाने पर वह कटेगा यह सब मंत्र जपादि जो भी साधन करते हैं वे व्यर्थ नहीं जाते उतना प्रतिबंध कटना आवश्यक है बहुधा व्यक्ति निराश हो जाता है परंतु इसकी कोई जरूरत नहीं यह तो जन्म जन्मांतर की साधना है इस जन्म में जितना साधन आप कर लेंगे उतना प्रतिबंध काट देंगे आगे तो वह नहीं रहेगा इसलिए मनुष्य शरीर में हार मानने के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है क्योंकि यही साधन है पशु शरीर और देवता शरीर में तो जीव पराधीन हो जाते हैं पशु शरीर में पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते और देवता शरीर में भोग बुद्धि रहती है इसलिए वहां सामर्थ्य होने पर भी पुरुषार्थ नहीं बन पाता है मनुष्य शरीर जब तक है तब तक पुरुषार्थ कर सकते हैं जिसने पिछले जन्म में जितना प्रतिबंध दूर कर दिया उसका काम उतनी जल्दी हो जाएगा इसलिए आपको विचार करना पड़ेगा कि तीस लाख जप करने पर भी यदि हमको अनुभूति नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं त्रुटि अवश्य है इसलिए यदि उस मंत्र में श्रद्धा है तो लगे रहना चाहिए और इन विषयों में विचार कर लेना चाहिए यही इस विषय में मार्गदर्शन हो सकता है जिज्ञासा मंत्र जप और यंत्र पूजन से देवता प्रसन्न होते हैं ऐसा शास्त्र कहता है देवताओं का इनसे क्या संबंध है समाधान वस्तुतः मंत्र और देवता में किंचित भी भेद नहीं है जैसे राम कहें तो राम का राम एक नाम है और एक राम साक्षात देवता है इसी प्रकार जैसे प्रणव के विषय में कहा जाए एक तो परमात्मा का नाम और दूसरा परमात्मा का प्रतीक है वह मंत्र तो है ही और मंत्र होने के कारण उसमें उसका देवता प्रतीक्षित है इसी प्रकार यंत्र भी देवता का विग्रह होता है जब आप मंत्र का उच्चारण अथवा यंत्र पूजन करते हैं तो उनसे संबंधित देवता का ध्यान स्वतः आता है देवता महादेव के दो रूप हो सकते हैं एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म यंत्र देवता का स्थूल शरीर होता है और मंत्र सूक्ष्म शरीर जिज्ञासा अर्थचिंतन के सहित जप करने पर ही मंत्र सिद्धिदायक होता है अथवा केवल जप से भी हो जाता है समाधान कुछ लोग मंत्र के विषय में कहते हैं कि मंत्र में उसका अर्थ निहित है मंत्र जब करते रहने से वह अर्थ स्वयं ही व्यक्त हो जाता है परंतु पतंजलि ने कहा है तज जपस तद तदर्थ भावनाम योग अर्थात मंत्र के अर्थ की भावना करते हुए ही जब करें ये दोनों प्रकार के पक्ष हैं पर एक बात ध्यान में रखना चाहिए अर्थचिंतन के सहित जब करने से काम जल्दी हो जाता है अन्यथा मंत्र का अपना प्रभाव तो है ही